サブティラトメ、ウッタンティラトヘ、ジャハサクシャト、シリハリニワシ、カルテ、ィラトメヘネワレ、マノシュケ、サブパコココ、ハルリドアカティラト、モクスチャネワレ、マノシュケコ、モティデネワラ、ダナツウカデネワラ、タタアユ、スクエウンサンプル、マノワチトカルデネワラ、パダンカネワラヘ、ジュマノシェバ、エカデシメ、ウポワセカ श्राद्ध करता है नर्गोसे सब पितरों का उधार कर देता है वह द्वारका के समीप मारकन्देजी उपलक्षित एक गोवत्स नामक तीर्थ है जो पृथ्वी में सर्वत्र विख्यात है उस तीर्थ में जगतपति उमाकांत भगवान शिव गाय के बछड़े के रूप में अवतीर हो स्वभू लिंग रूप से विराज़ हैं है, है। पूर्व काल में बलहाक नाम के एक शित्र विजय राजा थे जो महान बल्वान और भगवान शिव के परमभक्त थे एक दिन जब उबे शिकार खेलन में लगे थे उनके किसी पैदल सैनिक में म्रगों के जुन्म में एक गाय के बच्छरे को इस्तित देखकर राजा से कहा नर्पश्रेष्ठ मैंने मर्दों के समुदाय में एक गाय का बच्चा देखा है जो उन्हीं में धिला मिला है उसकी माँ उसके साथ नहीं है राजा ने उस नौकर से कहा तू मुझे उस बच्चे को दिखा दे तब उस पैदल सेवक ने वन में जाकर राजा को वह बच्चा दिखाया उस समय पैदल सैनिकों के भय से मर्दों का भय झुंझू ブラスキー、ジャーリキー、オーバーガー、タブライカバチラビー、ウシオーチャー、ウシー、パカネキリー、ジャーリミー、ウスカイ、オー、ジョーウシー、パカネイ、トウヒウヘ、ウジュワ、シー、リンキウウメパンニトウウヘア、イェー、カラジャー、ウィスメウア、ウィスオチネイ、イイェキャーバーテヘタブタカウシシー、リンキー、マーテ、ハグメウムネ、ギー、バチリコ、 स्थित वेख अब उनके मन में ये निश्चय हो गया कि अवश्य ही गाय के बछड़े के रूप में साक्षात भगवान महिष्वर विराजमान हैं। तदनंतर उन्हें ले जाने के लिए उद्धत हो राजा ने उस सीलिंग को उखाड़ने का प्रतिनिधित्व किया। किंतु वे उस देवलिंग को किसी प्रकार उठाना सके, तब राजा के साथ सब देवताओं ने देवता बोले भगवन् सर्वदेवेश्वर प्रभो आपको सब लोकों का हित साधन करने की इच्छा से शुक्ल रिंग रूप से स्थित होना चाहिए श्री महादेव जी ने कहा देवताओं मैं यहाँ सदा ही रिंग रूप से स्थित रहूँगा भाद्रपद मास के कृष्ण बक्स में अमावस्या के दिन मेरा प्रकांत हुआ है इसलिए उस दिन विधिपूर्वक इस्नान करके जो डॉग इस सिमलिंग का पूजन करेंगे उन्हें भय नहीं होगा यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों को सदा के लिए उत्तम मोक्ष की प्राप्ति होगी घोर गोरम कुंभिपाक तथा अन्य अनेक नर्पों में गिरे हुए अथवा पशु पक्षियों की योनी में पड़े हुए जो पितर हैं उन्हें यहाँ एक बार पिंडदा� バーハクネ、サブディオタウキスメイク、ウスシリンコイスタピッキア、オーロケ・ヒッキー・カムナシ、アネク・プラカーケ・ダリンキ・ポジャカテラヘイ、タブタク、サクシャク・ブワン・シビ、ウバハアデイ、シブジネカハ、ジョー・マンウシェイ、アジキ・ラトネ、シャルダー・オーブティセイ、ウスディウスフォル、シッキー・ポジャカレンゲ、オネクシャフォルネキ・ जो गीता शास्त्र का पाठ करते हुए जागरण करेंगे, वे मनुष्य अपनी 101 कुण्डलिका उधार कर देंगे। यह देवाधिदेव भगवान शिव का अद्भुत लिंग है, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका महत्व सुनता है, वह सबुकाओं से मुक्त हो जाता है। ごうわつ、ナンシー、ビシブリング、マノシェコ、パム、ウネパダン、カネワーヘ、ウェア、ジャンモケ、パコカ、ナスカ、ディタヘ、エサ、マーカン、デジカ、ワチンヘ、ジンカチト、パプシェ、シテヘ、ウンケ、パコ、ユキ、シュリキ、シュティケリエ、ウソ、ティラトミ、イスナン、カナ、アワシャヘ、ごうわつ、ティラトミ、エクバー、キアワ、イスナンビ、マノシェコ、ウドロー、パダン、カネワーヘ、ウシェステヘ、ダ अद्रपद मास में पक्ष के अंत में कुप के दक्क पर तर्पण और शाद करने से कल्यागु में पितरों को अधिक तप्ती होती है। गयाली 21 बार तर्पण करने पर पितरों को जो परम तप्ती होती है, वह गंग कुप में एक बार तर्पण करने से ही हो जाती है। ごぼつ、まぁでもきしゃみぷひ、がんごぷぐでまんへ、わ、til、おる、ジャンヴィ、たっぷる、かんヴァー、 पितर सतगति को प्राप्त होते हैं, नर्कों से छूट जाते हैं, उस तीरथ में मुनीश्वर गण गोदान की प्रशंसा करते हैं, वहां दो पीलू के वर्ष स्थित हैं, वहीं मुनीश्वित गोवत्त तीरथ है, जो स्नान से स्वर्ग देने वाला, आचमन से पाप की शुद्धि करने वाला, कीर्तन से पुण्य उत्पन्न करने वाला और शेवर से मु गोवत्तिरसे नेगरत्यकोर में लोहास्तिक दिख पड़ती है वहाँ स्वयंभू लिंक के रूप में सार्थक भगवान शंकर विराजमान हैं भाद्रपद आष्टवनी की आमावस्या के दिन लोहास्तिक में श्राद्ध करने पर पुत्र पेट योनि से मुक्त हो स्वर्ग में कीड़ा कहते हैं पुत्र लोग यह कहते हैं क्या हमारे कुल में भी ऐसा कोई पु アシュワニキ、アマウス、セキデロハシティク、ティラティメ、ハマリリ、ティリジャン、フィンドダン、アトワキ、ワレジャン、ウィムネケテヘ、ユディピタ、アディピピア、ホト、バーデアシュワニキ、アマウシャキティティコ、ウンキリア、アワシュシャア、カナチャイ、ジュサンシュティケ、ジャルティ、ドゥディセイ、オーシュウェイト、ピトカタルパン、カーヘ、ウスケロハシティク、 पीरथ में भीतीभाव से तर्पण करने पर मनुष्य स्वयं भी त्रक्ति को प्राप्त होता है, जल देने वाला त्रक्ति और अन्न देने वाला अक्षय सुख पाता है, फल देने वाला पित्रभक्त पुत्र और अभेद देने वाला आरोग्य लाभ करता है। パーシャルハンメイ、ジョトラビダーリビアジャイ、トウヘムハンファルディネワナハタイ、ウスティレトニイスナン、カネシマノシェ、バワンシュカパーシャルハタイ。 संक्षेप से श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन व्यास जी कहते हैं पूर्व काल में त्रेतायुग आने पर भैरवान विष्णु का अंश शूर्य वंश में रहुवंश शीरोमणि कमल नैयन श्री रामचंद्र जी के रूप में अल्प तीन हुआ श्री राम और लक्ष्मण अभी कात पक्षधारी बालक थे तभी पिता की आग्यासे में विश्वामित्र के अनुगामी हो गए राजा अदशर्थ ने यज्य की रक्षा के लिए उन अपने दोनों कुमारों को विश्वामित्र जी की सेवा में सोप दिया था। ウィドウォー・ウィル・ドゥ・ウォー・バー・ダーラン・カー न イ・ピタキ・アディア・ガパーラン・カーネ・キエリ・チェレイ・ラステメジャーティ・ウィル・ドゥノ・ブハイオケ・サマス・ターカー・ナム・ウォー・リ・ラクシシシー・ウィグナダー・ネ・キエリ・ア・クリウィ・タブ・ウィスワ・ミトゥ・ムンディキ・アディア・シー・リラム・チャンドル・ジー・コ・ディヴィाウィル・ウィッド・ウィッドカ・ウィッド・デス・ビディア・ラグ・ र ー・ジー・キ・チャンノケ・スパスセ シーラー・ウィル・ハ र ル・アヘリア、ジョ・インディ・サーティ、セウ・ホネ・ケ・カーラン、シャープ・バス、プラス・ホネ・ケ・カーラン、バズ・ウィル・プラカット・ホネ・ニサ・ミッチ・ジーカー、ヤン・アム・ホネ・パー、ザ・ウナ・ジーネ・マリッチ・コ・マー・ブ・ライア、オー・ス・ウン・ハウコ・アプネ・ウッタン・バウセ、モト・イ・ハット・ア・ウ・タッディア、ウン・ウネ・ラジャー、ジャネ・ケ・ハミー・ラ・キウェイ、マディ・ジー・ジーケ・ホス・ホー・トー・ダーナー アユニジュ、シータケサー、ウーバキア、ジャブウェイ、アユダカ、ウォトネレゲイ、タブラステメ、パンシューラムジー、ミレイ、ウネジータ、シリアラムチェンジー、シータケサにグアイ、タタタシュー、ウォッシュキアユネジャブ、シラムチンジャネララジネ、ラジャシドウ、ワーマンゲイ、ウネ 1番目の時にこの時にシリラムジャタダーランカーの1つの時に1つの時に1つの時に1つの時に1つの時に1つの時に1つの時に1つの時に1つの時に1つの時に1つの時に1つに1つの時に1つの時に1つの時に1つの時に1つの時に1つの時に1つに1つの時のにのにのににのにのにのににのにのににのにのに ウシネ、マンタラケ、デカネシエエサワマガ、ラジャーダシャツネ、ジャンキーオールラシマルケサート、シリラマチェンデリジーコワンワースデビア、シリラマチェンデリジー、ティーン・ラカタケワン、ジャンピカラヘ、チョティディン、ファルアハー、オールパチウィディン、チトゥクトメ、ポンシカ、オノネ、パルプティバナイ、ウシネ、ラジャーダシャツ、シリラマチェンデリジーカナム、ネティウェイ、シルフコシハリ。